देवी भागवत छठा स्कंद मुनि नारद को मायावश स्त्री के रूप की प्राप्ति और राजा तालक ध्वज से विवाह नारद जी कहते हैं इस प्रकार राजा तालत ध्वज के पूछने पर मैंने मन में सम्यक प्रकार से विचार किया तदनंतर उनसे कहा राजन मैं निश्चित रूप से नहीं जानती कि मैं किसकी कन्या हूँ मेरा माता पिता कहाँ है और कौन है मुझे इस तालाब पर कौन लाया है इसका भी मुझे कुछ पता नहीं है राजेंद्र मैं क्या करूं, कहां जाऊं और कैसे मुझे सुख की घड़ी सुलभ हो सकेगी मेरा कोई भी आश्रय नहीं है इस प्रकार की चिंताएं मेरे मन में छाई हुई है राजन देव की महिमा सर्वोपरि है मेरा कोई भी पुरुषार्थ काम नहीं कर पाता भोपाल आप धर्मज्ञ पुरुष हैं जो इच्छा हो कर सकते हैं मैं आपके अधीन हूँ दूसरा कोई भी मेरा रक्षक नहीं है मेरे न पिता हैं न माता है न बंधु बांधव है और न कोई स्थान ही है मुझसे ऊपर युक्त बातें होने के पश्चात एक बार उन्होंने मेरे विशाल नेत्रों पर दृष्टि फैलाई फिर अपने सेवकों से यह वचन कहा तुम लोग एक उत्तम पालकी ले आओ उसे ढोने वाले निपुण कहार होने चाहिए वह पालकी रेशमी ओहार से ढकी हुई हो कारण उसी पर यह सुंदरी स्त्री सवार होगी उसमें कोमल बिस्तर लगे हैं मोतियों की झालर से वह सजाई गई हो सोने की बनी हुई वह शिविका का खूब लंबी चौड़ी होनी चाहिए। राजा की बात सुनकर शिक्रगामी सेवकों ने ओहार युक्त दिव्य पालकी मेरे लिए तुरंत लाकर उपस्थित कर दी उन नरेश का प्रिय कार्य करने के विचार से मैं उस शिविका पर जा बैठी वे मुझे अपने घर ले जाकर बड़े आनंदित हुए उत्तम दिन और लग्न उपस्थित होने पर वैवाहिक विधि के अनुसार अग्नि के साक्षित्व में राजा ने मेरे साथ अपना विवाह कर लिया उस समय मैं परम सुंदरी स्त्री के वेश में था। राजा प्राणों से मुझसे प्रेम करते थे उन्होंने मेरा नाम रख दिया सौभाग्य सुंदरी मेरे साथ रमण करते हुए राजा के सुख की सीमा न रही काम शास्त्र के अनुसार भांति भांति के भोग विलास हमें सुलभ रहे राज्य का प्रबंध छोड़कर मेरे साथ क्रीड़ा करने में ही राजा का सारा समय व्यतीत होने लगा काम कला में अत्यंत आसक्त होने के कारण जाते हुए समय पर उनका कुछ भी ध्यान न रहा अनेकों उपवन मनोहर बावलियाँ सुंदर भवन और उत्तम अटारियाँ ये सभी हमारे बिहार स्थल का काम देते थे जी उस समय राजा तालक ध्वज पर मेरा असीम अनुराग हो गया था क्रीड़ा के रस ने मेरी सारी विवेक शक्ति नष्ट कर दी थी पहले मेरा शरीर पुरुष का था एवं मुनिकुल में मेरी उत्पत्ति हुई थी यह बात मुझे तनिक भी याद नहीं रही ये मेरे पतिदेव हैं मैं इनकी भार्या हूँ अनेकों स्त्रियों की अपेक्षा मैं इन्हें अधिक प्रिय हूँ मुझे पटरानी होने का सौभाग्य प्राप्त है मैं सती साधवी एवं विलासज्ञ हूँ मेरा जीवन सफल है प्रेम में आबद्ध होकर इस प्रकार के विचार में मैं रात दिन किया करता था उन के होकर क्रीड़ा में हो। सुख का अनुभव करना ही मेरा स्वभाव बन गया था। के के पास रहते समय मन में प्रबल आ, आ जाने के कारण ब्रह्म संबंधी सनातन ज्ञान विज्ञान एवं धर्मशास्त्र का रहस्य मुझे बिल्कुल भूल गया था मुने इस प्रकार क्रीड़ा में आसक्त हुए मेरे बारह वर्ष एक क्षण के समान बीत गए मेरे गर्भवती होने पर राजा ताल ध्वज को बड़ी प्रसन्नता हुई उन्होंने बुद्धिपूर्वक गर्भ संस्कार कराया गर्भ के समय मेरी किस चीज पर इच्छा है इस विषय में प्रेम पूर्वक राजा बार बार पूछ मुझसे पूछा करते थे किंतु लज्जा के कारण मैं कुछ कह नहीं सकता था दस महीने पूरे होने पर मुझे पुत्र उत्पन्न हुआ उस समय दिन ग्रह नक्षत्र लग्न और तारा सभी श्रेष्ठ थे राजभवन में बड़े समारोह के साथ पुत्रोत्सव मनाया गया पुत्र पुत्र जन्म से राजा राजा के मन में असीम प्रसन्नता उत्पन्न हुई सूतक समाप्त हो जाने पर जब राजा ने पुत्र का मुख देखा तब उनके हर्ष की सीमा नहीं रही परम तपस्वी व्यास जी जो मैं राजा राजाध्वज की प्रिय पत्नी बन चुका दो वर्ष के बाद मुझे पुनः गर्भ रह गया समयुसार सर्वलक्षण सम्पन्न दूसरे पुत्र की मुझसे उत्पत्ति हुई ब्राह्मणों की आज्ञा से राजा ने बड़े पुत्र का नाम वीर वर्मा और छोटे का नाम सुजनवा रखा इस प्रकार राजा के संपर्क में रहकर मैंने बारह उत्पन्न किए। उस समय उन बच्चों के लालन पालन में ही मैं प्रेम पूर्वक लगा रहा समय समय पर मुझसे पुनः आठ सुंदर पुत्रों की भी उत्पत्ति हुई फिर तो सुख का साधन हु मेरा गार्हथ जीवन सांगो पूरा हो गया राजा ने समयानुसार उचित रूप से लड़कों के विवाह कर दिए घर में बहुत आ गई पुत्रों और बहुओं को मिलाकर एक महान परिवार बन गया। फिर लड़कों के भी लड़के हुए, खेलने कूदने एवं नाना प्रकार के भोग भोगने में ही मेरा समय व्यतीत होने लगा निरंतर मेरे मोह की वृद्धि हो रही थी कभी सुख और संपत्ति सामने उपस्थित होती और कभी लड़के बीमार पड़ते तथा तो उन्हें कष्ट भोगना पड़ता तो मेरे मन में अत्यंत अशांति फैल जाती थी कभी कभी पुत्रों और बहुओं में परस्पर अत्यंत दारुण कलह मच जाता था जिससे मैं दुखी हो उठता मुनिवर संकल्प से उत्पन्न हुई इस सुख एवं दुखमय चिंता बिल्कुल व्यर्थ और दुष्परिणामी है फिर भी मैं उसमें उलझ रहता था पुरुष समय की उत्तम जानकारी और शास्त्र ज्ञान कुछ भी नहीं रहा स्त्री बनकर घरे कार्यों में मैं सर्वथा व्यस्त रहता था मोह बढ़ाने वाले अहंकार की मन में सीमा नहीं रही सोचता था ये मेरे पराक्रमी पुत्र हैं और ये कुलीन घर में उत्पन्न होने वाली मेरी बहुएं हैं मेरे ये लड़के बढ़िया वस्त्र पहनकर घर पर खेल कूद कर रहे हैं अहो जगत में जितने स्त्रियां हैं उन सब में मैं अवश्य ही बहुत भाग्यशाली हूँ मैं नारद हूँ भगवान की माया ने मेरी बुद्धि हर ली है इस प्रकार का विचार मेरे मन में कभी उठता ही नहीं था जी माया से मोहित होने के कारण मुझे यही धारणा बनी रहती थी कि मैं उत्तम आचरण वाली एक पतिव्रता रानी हूँ मेरे बहुत से पुत्र हैं और इस जगत में मेरा जीवन धन्य है